पहला प्रश्न मैं तब तक ध्यान कैसे कर सकता हूं जब तक कि संसार में इतना दुख है दरिद्रता है दीनता है क्या ऐसी स्थिति में ध्यान आदि करना निपट स्वार्थ नहीं है परमात्मा मुझे यदि मिले तो उससे अपनी शांति मांगने के बजाय मैं उन लोगों के लिए दंड ही मांगना ज्यादा पसंद करूंगा जिनके कारण संसार में शोषण है दुख है और अन्याय है जैसी आपकी मर्जी ध्यान न करना हो तो कोई भी बहाना काफी है ध्यान न करना हो तो किसी भी तरह से अपने को समझा ले सकते हैं कि ध्यान करना ठीक नहीं लेकिन अभी यह भी नहीं समझे हो कि ध्यान क्या है यह भी नहीं समझे हो कि दुनिया में इतना दुख इतनी पीड़ा इतनी परेशानी ध्यान के न होने के कारण दुखी आदमी दूसरों को दुख देता है और कुछ देना भी चाहे तो नहीं दे सकता जो तुम्हारे पास है वही तो दोगे जो तुम्हारे पास नहीं है वह देना भी चाहो तो कैसे दोगे दुखी दुख देता है सुखी सुख देता है यदि तुम चाहते हो कि दुनिया में सुख हो तो भीतर की शांति भीतर का होश अनिवार्य शर्तें ध्यान शब्द पर मत अटको ध्यान का अर्थ इतना ही है कि तुम अपने भीतर के रस में डूबने लगे जब तुम रसपूर्ण होते हो तो तुम्हारे कृत्यों में भी रस बहता है फिर तुम जो करते हो उसमें भी सुगंध आ जाती ध्यान से भरा हुआ व्यक्ति कठोर तो नहीं हो सकता करुणा सहज ही बहेगी ध्यान से भरा हुआ व्यक्ति शोषण तो नहीं कर सकता असंभव ध्यान से भरा हुआ व्यक्ति हिंसक तो नहीं हो सकता अहिंसा और प्रेम ध्यान की छायाएं करुणा ऐसे ही आती है ध्यान के पीछे जैसे बैलगाड़ी चलती है और उसके पीछे चाकों के निशान बनते चलते अनिवार्य है दुनिया में इतने लोग दुखी हैं और इतने लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं दुख निश्चित है मगर दुख का कारण क्या है दुख का कारण यही है कि लोग सुखी नहीं तुम जिस अवस्था में हो उसी की तरंगें तुमसे पैदा होती सब अपने सुख की दौड़ में ही दूसरों को दुखी कर रहे हैं कोई अकारण तो दुखी नहीं कर रहा है कोई किसी को दुखी करने के लिए थोड़ी दुखी कर रहा है सब चाहते हैं सुख मिले और अपने अपने सुख की दौड़ में लगे स्वभावता इस दौड़ में बड़ा संघर्ष है और सभी अपने सुख को बाहर खोज रहे हैं सभी को दिल्ली जाना है सभी को दिल्ली के पदों पर बैठना है तो संघर्ष है छीना झपटी है उठापटक है आपाधापी है फिर ठीक से पहुंचे कि गलत से पहुंचे इसकी भी चिंता करने की फुर्सत कहां क्योंकि दिखाई ऐसा पड़ता है जो ठीक का बहुत विचार करते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते यहां तो जो ठीक का विचार नहीं करता वो पहुंचता हुआ मालूम पड़ता है तो धीरे धीरे साधन मूल्यहीन हो जाते हैं बस लक्ष्य एक है कि सुख मिल जाए फिर चाहे सबका सुख छीन के भी सुख मिल जाए तो भी मेरा सुख मुझे मिलना चाहिए इसी चेष्टा में दूसरा भी लगा है इसी चेष्टा में सारी पृथ्वी के करोड़ों लोग लगे और सब बाहर दौड़ रहे हैं ध्यान का अर्थ है सुख बाहर नहीं ध्यान का अर्थ है सुख भीतर है। जो बाहर गया वो दुख से और गहरे दुख में पहुंचता रहेगा और जितने दुख में पहुंचेगा उतना ही प्यासा हो जाएगा कि सुख किसी तरह मिल जाए फिर तो एन केन प्रकार एन फिर तो अच्छी तरह मिले तो ठीक बुरी तरह मिले तो ठीक किसी की हत्या से मिले तो ठीक किसी के खून से मिले तो ठीक लेकिन सुख मिल जाए जैसे जैसे तुम अपने से दूर जाओगे वैसे वैसे सुख की गहरी प्यास पैदा होगी और उस अंधी प्यास में तुम कुछ भी कर गुजरोगे फिर भी सुख मिलेगा नहीं सिकंदर को नहीं मिलता है न बड़े धनपतियों को मिलता है सुख मिला है उन्हें जो भीतर की तरफ गए और भीतर की तरफ जाने का नाम है ध्यान अंतर यात्रा है ध्यान जो अपने में डूबा उसे सुख मिलता है जो अपने में डूबा उसकी स्पर्धा समाप्त हो गई उसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है क्योंकि मेरा सुख मेरा है उसे कोई छीनना चाहे तो भी छीन नहीं सकता मेरा सुख मेरी ऐसी संपत्ति है जो मृत्यु भी नहीं छीन पाएगी फिर किसी से क्या स्पर्धा है और जब स्पर्धा नहीं तो शत्रुता नहीं फिर एक मैत्री भाव पैदा होता है यहां कोई किसी का सुख नहीं छीन सकता है यहां प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो सकता है अपने भीतर पहुंचकर और प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो जाता है अपने से बाहर दौड़कर दुख यानी बाहर सुख यानी भीतर बाहर दौड़े तो संघर्ष है हिंसा है वह मनुष्य है शोषण है भीतर आए तो न हिंसा है न शोषण है न वह और जो अपने सुख में थिर हुआ उसके पास तरंगें उठती सुख की उसके पास गीत पैदा होता है, उसके पास जो आएगा वो भी उस गीत में डूबेगा इस दुनिया में उसी दिन दुख समाप्त होगा जिस दिन बड़ी मात्रा में ध्यान का अवतरण होगा उसके पहले दुख समाप्त नहीं हो सकता अब तुम पूछते हो मैं तब तक ध्यान कैसे कर सकता हूं जब तक कि संसार में इतना दुख है दरिद्रता है दीनता है यह दुख है ही इसीलिए कि ध्यान नहीं और तुम कहते हो तब तक मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं यह तो ऐसी बात हुई कि मरीज चिकित्सक को जाके कहे कि जब तक मैं बीमार हूं तब तक औषधि कैसे ले सकता हूं पहले ठीक हो जाऊं फिर औषधि लूंगा बीमार हो इसलिए औषधि की जरूरत है ठीक हो जाओगे तो फिर तो जरूरत ही ना होगी बीमारी के मिटाने के लिए औषधि है ध्यान तुम कहते हो संसार में इतना दुख इतनी पीड़ा इतना शोषण इतना अन्याय मैं कैसे ध्यान करूं इसलिए ध्यान करो कम से कम एक तो ध्यान करे कम से कम तुम तो ध्यान करो थोड़ी ही तरंग में सही तुम्हारे पास पैदा होंगी थोड़ा तो सुख होगा माना कि इस बड़े जंगल में एक फूल खिलने से क्या होगा लेकिन एक फूल खिलने से और फूलों को भी याद तो आ सकती है कि हम भी खिल सकते और कलियां भी हिम्मत जुटा सकती हैं दबी हुई कलियां अंकुरित हो सकती हैं बीजों में सपने पैदा हो सकते हैं एक फूल खिलने से प्रत्येक बीज में लहर पैदा हो सकती है फिर इससे क्या फर्क पड़ता है तुम खिले थोड़ी सुगंध बठी थोड़े चांद तारे प्रसन्न हुए थोड़ा सा दुनिया का एक छोटा सा कोना जो तुमने घेर रखा है वहां सुख की थोड़ी वर्षा हुई तुम यही तो चाहते हो ना कि दुनिया में सुख की वर्षा हो कम से कम उतनी दुनिया को तो सुखी कर लो जितने को तुमने घेरा है तुम दुनिया का एक हिस्सा हो तुम दुनिया का एक छोटा सा कोना हो तुम जैसे लोगों से मिलके ही दुनिया बनी है आदमी आदमी से मिलके आदमियत बनी है आदमियत अलग तो नहीं है कहीं जब भी जाओगे आदमी पाओगे आदमियत तो कहीं ना पाओगे कोई व्यक्ति मिलेगा समाज तो कहीं होता नहीं समाज तो केवल शब्द कोश में है समाज का कोई अस्तित्व नहीं है व्यक्ति का अस्तित्व है तुम तो कम से कम एक तो कम से कम खिल जाए इतनी तो कृपा दुनिया पर करो तुम्हारी इस कृपा से इतना होगा कि तुमसे जो दुर्गंध उठती है नहीं उठेगी अगर तुम्हें सच में लोगों पर दया आती तो कम से कम उस दुर्गंध को तो रोक दो जो तुमसे उठती है दूसरे पर तो तुम्हारा बस भी नहीं कम से कम तुम तो थोड़ी सुगंध दो जितना तुम कर सकते हो उतना तो करो तुम कहते हो वो भी मैं ना करूंगा क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है सारा गांव बीमार है माना तुम भी बीमार कम से कम तुम्हें दवा मिलती है तुम तो इलाज कर लो एक आदमी ठीक हो जाए तो दूसरे आदमियों को ठीक करने के लिए कुछ उपाय कर सकता है सारा गांव सोया है तुम भी सोए हो कम से कम तुम तो जग जाओ एक आदमी जग जाए तो दूसरों को जगाने की व्यवस्था कर सकता है सोया आदमी तो किसी को कैसे जगाएगा जागा हुआ जगा सकता है ध्यान का अर्थ इससे अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं फिर भी तुम्हारी मर्जी तुम्हें तो लगता हो जब तक दुनिया सुखी ना हो जाएगी तब तक मैं ध्यान न करूंगा तो तुम कभी ध्यान न करोगे अनंत काल बीत जाएगा तुम ध्यान न करोगे क्योंकि ये दुनिया कभी सुखी इस तरह होने वाली नहीं तुम्हारे ध्यान करने से दुनिया के इस बड़े भवन की एक ईट तो सुखी होती है एक ईंट तो सोना बनती एक ईट में तो प्राण आता है इतनी दुनिया बदली चलो इतना सही बूंद बूंद से साकर भर जाता है तुम एक बूंद हो माना बहुत छोटे हो लेकिन इतने छोटे भी नहीं जितना तुमने मान रखा है आखिर बुद्ध एक ही व्यक्ति है एक ही बूंद है लेकिन एक का दिया जला तो फिर दिए से और हजारों दिए जले ध्यान एक के चेतना में पैदा हो जाए तो वो लपट बहुतों को लगती सभी तो सुख की तलाश में जब किसी को जागा हुआ देखते हैं और लगता है कि सुख यहां घटा है तो उस तरफ दौड़ पड़ते हैं अभी दौड़ रहे हैं जहां उन्हें दिखाई पड़ता है सब दौड़ रहे हैं। यद्यपि वहां कोई सुख का प्रमाण भी नहीं मिलता फिर भी और क्या कर रहे हो और कुछ करने को सूझता भी नहीं सब धन की तरफ जा रहे हैं तुम दुखी हो तुम भी धन की तरफ जा रहे हो देखते भी हो गौर से कि धनियों के पास कोई सुख दिखाई पड़ता नहीं लेकिन करें क्या कुछ ना करने से तो बेहतर है कुछ करें खोजे, शायद मिल जाए सारे लोग दौड़ रहे हैं तो एकदम तो गलत न होंगे तो तुम भी भीड़ में सम्मिलित हो जाते हो लेकिन जब कहीं किसी बुद्ध में किसी क्राइस्ट में किसी कृष्ण में तुम्हें सुख का दिया जलता हुआ दिखाई पड़ता है तब तो तुम्हारे लिए प्रमाण होता है कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है सवाल नहीं तुम जा सकते हो अगर तुमने यह तय किया है कि जब सारी दुनिया सुखी हो जाएगी तब मैं ध्यान करूंगा तो ध्यान कभी होगा ही नहीं और तुम ये कहते हो कि क्या ऐसी स्थिति में ध्यान आदि करना निपट स्वार्थ नहीं है स्वार्थ शब्द का अर्थ समझते हो शब्द बड़ा प्यारा है लेकिन गलत हाथों में पड़ गया है स्वार्थ का अर्थ होता है आत्मा अपना सुख स्वार्थ का अर्थ तो मैं तो स्वार्थ शब्द में कोई बुराई नहीं देखता मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूं मैं तो कहता हूं धर्म का अर्थ ही स्वार्थ है क्योंकि धर्म का अर्थ स्वभाव है और एक बात ख्याल रखना कि जिसने स्वार्थ साध लिया उससे परार्थ सधता है जिससे स्वार्थी न ना सधा उससे परार्थ कैसे सधेगा जो अपना ना हुआ वो किसी और का कैसे होगा जो अपने को सुख न दे सका वो किसको सुख दे सकेगा इसके पहले कि तुम दूसरों को प्रेम करो मैं तुम्हें कहता हूं अपने को प्रेम करो इसके पहले कि तुम दूसरों के जीवन में सुख की कोई हवा ला सको कम से कम अपने जीवन में तो हवा ले आओ इसके पहले कि दूसरे के अंधेरे जीवन में प्रकाश की किरण उतार सको कम से कम अपने अंधेरे में तो प्रकाश को निमंत्रित करो इसको स्वार्थ कहते हो चलो स्वार्थ ही सही शब्द से क्या फर्क पड़ता है लेकिन ये स्वार्थ बिल्कुल जरूरी है ये दुनिया ज्यादा सुखी हो जाए अगर लोग ठीक अर्थों में स्वार्थी हो जाएं। और जिस आदमी ने अपना सुख नहीं जाना वो जब दूसरे को सुख देने की कोशिश में लग जाता तो बड़े खतरे होते उसे पहले तो पता नहीं कि सुख क्या है वो जबरदस्ती दूसरे पर सुख थोपने लगता है जिस सुख का उसे भी अनुभव नहीं हुआ तो करेगा क्या वही करेगा जो उसके जीवन में हुआ है समझो कि तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें एक तरह की शिक्षा दी तुम मुसलमान घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए कि जैन घर में तुम्हारे मां बाप ने जल्दी से तुम्हें जैन हिंदू या मुसलमान बना दिया उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि उनके जैन होने से हिंदू होने से उन्हें सुख मिला है नहीं वो एकदम तुम्हें सुख देने में लग गए तुम्हें हिंदू बना दिया मुसलमान बना दिया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें धन की दौड़ में लगा दिया उन्होंने दौड़ में जीवन भर दौड़े हमें द्धन मिला, द्धन से सुख मिला है उन्होंने जो किया था वही तुम्हें सिखा दिया उनकी भी मजबूरी और कुछ सिखाएंगे भी क्या जो हम सीखे होते हैं उसी की शिक्षा दे सकते उन्होंने अपनी सारी बीमारियां तुम्हें सौंप दी तुम्हारी धरोहर बस इतनी ही है उनके मां बाप उन्हें सौंप गए थे बीमारियां वो तुम्हें सौंप गए तुम अपने बच्चों को सौंप जाओगे कुछ स्वार्थ कर लो कुछ सुख पालो ताकि उतना तुम अपने बच्चों को दे सको उतना तुम अपने पड़ोसियों को दे सको यहां हर आदमी दूसरे को सुखी करने में लगा है और यहां कोई सुखी है नहीं जो स्वाद तुम्हें नहीं मिला उस स्वाद को तुम दूसरे को कैसे दे सकोगे असंभव है मैं तो बिल्कुल स्वार्थ के पक्ष में हूं मैं तो कहता हूं मजहब मतलब की बात है इससे बड़ा कोई मतलब नहीं धर्म यानी स्वार्थ लेकिन बड़ी अपूर्व घटना घटती स्वार्थ की ही बुनियाद पर परार्थ का मंदिर खड़ा होता है तुम जब धीर धीरे धीरे अपने जीवन में शांति सुख आनंद की झलके पाने लगते हो तो अनायास ही तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उपदेश हो जाता है तुम्हारे जीवन से दूसरों के इंगित और इशारे मिलने लगते तुम अपने बच्चों को वही सिखाओगे जिससे तुमने शांति जानी तुम फिर प्रतिस्पर्धा ना सिखाओगे प्रतियोगिता ना सिखाओगे संघर्ष व ना सिखाओगे तुम उनके मन में जहर ना डालोगे इस दुनिया में अगर लोग थोड़े स्वार्थी हो जाए तो बड़ा परार्थ हो जाए अब तुम कहते हो कि क्या ऐसी स्थिति में ध्यान आदि करना निपट स्वार्थ नहीं निपट स्वार्थ है लेकिन स्वार्थ में कहीं भी कुछ बुरा नहीं अभी तक तुमने जिसको स्वार्थ समझा हो उसमें स्वार्थ भी नहीं है तुम कहते हो धन कमाएंगे इसमें स्वार्थ है पद पा लेंगे इसमें स्वार्थ है बड़ा भवन बनाएंगे इसमें स्वार्थ है। मैं तुमसे कहता हूं इसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं मकान बन जाएगा पद भी मिल जाएगा धन भी कमा लिया जाएगा अगर पागल हुए तो सब हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो मगर स्वार्थ हल नहीं होगा क्योंकि सुख ना मिलेगा और स्वयं का मिलन भी नहीं होगा और ना जीवन में कोई अर्थवत्ता आएगी तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही रहेगा कोरा जिसमें कभी कोई वर्षा नहीं हुई जहां कभी कोई अंकुर नहीं फूटे कभी कोई हरियाली नहीं और कभी कोई फूल नहीं आए तुम्हारी वीणा ऐसी ही पड़ी रह जाएगी कभी किसी ने तार नहीं छेड़े कहां का अर्थ और कहां का स्वार्थ? तुमने जिसको स्वार्थ समझा है उसमें स्वार्थ नहीं सिर्फ मूढ़ता है और जिसको तुम स्वार्थ कहके कहते हो कि कैसे मैं करूं मैं तुमसे कहता हूं उसमें स्वार्थ है और परम समझदारी का कदम भी है तुम ये स्वार्थ करो इस बात को तुम जीवन के गणित का बहुत आधारभूत नियम मान लो कि अगर तुम चाहते हो दुनिया भली हो तो अपने से शुरू कर दो तुम भले हो जाओ फिर तुम कहते हो परमात्मा मुझे यदि मिले भी तो उससे अपनी शांति मांगने की बजाय मैं उन लोगों के लिए दंड ही मांगना पसंद करूंगा जिनके कारण संसार में शोषण है दुख है और अन्याय क्या तुम सोचते हो तुम उन लोगों में सम्मिलित नहीं हो क्या तुम सोचते हो वे लोग कोई और लोग हैं तुम उन लोगों से भी तो पूछो कभी वे भी यही कहते हुए पाए जाएंगे कि दूसरों के कारण कौन है दूसरा यहां किसकी बात कर रहे हो किसको दंड दिलवाओगे तुमने शोषण नहीं किया है तुमने दूसरे को नहीं सताया है तुम दूसरे की छाती पर नहीं बैठ गए हो मालिक नहीं बन गए हो तुमने दूसरों को नहीं दबाया है तुमने वही सब किया है मात्रा में भला भेद हो हो सकता है तुम्हारे शोषण की प्रक्रिया बहुत छोटे दायरे में चलती हो लेकिन चलती तुम जी ना सकोगे तुम अपने से नीचे के आदमी को उसी तरह सता रहे हो जिस तरह तुम्हारे ऊपर का आदमी तुम्हें सता रहा है यह सारा जाल जीवन का शोषण का जाल है इसमें तुम एकदम बाहर नहीं हो दंड किसके लिए मांगोगे और जरा ख्याल करना दंड भी तो दुखी देगा दूसरों को तो तुम दूसरों को दुखी ही देखना चाहते हो परमात्मा भी मिल जाएगा तो भी तुम मांगोगे दंड ही दूसरों को दुख देने का उपाय तुम अपनी शांति तक छोड़ने को तैयार हो मैंने सुना है एक पुरानी अरबी कथा है दो मित्र थे एक अंधा और एक लंगड़ा साथ रहते और साथ ही भीख मांगते साथ रहना जरूरी भी था क्योंकि अंधा देख नहीं सकता था लंगड़ा चल नहीं सकता था तो अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाकर चलता था भीख अलग अलग मांगी भी नहीं जा सकती थी संग साथ में ही सार भी था साझेदारी थी फिर जैसे सभी साझेदारों में झगड़े हो जाते कभी कभी उनमें भी झगड़े हो जाते कभी लंगड़ा ज्यादा पैसे पे कब्जा कर लेता कभी अंधा ज्यादा पैसे पे कब्जा कर लेता कभी अंधा चलने से इंकार कर देता कभी लंगड़ा कहता अभी आराम करना है अभी मेरी आंख काम में ना आएगी स्वाभाविक जैसे सभी साझेदारियों में झगड़े होते हैं, उनमें भी झगड़े हो जाते थे एक दिन तो बात ऐसी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को डट के पीटा यह भी ठीक है सभी धंधे में होता है भगवान को बड़ी दया आई पुरानी कहानी है उन दिनों भगवान आदमी को ज्यादा समझता नहीं था अब तो दया भी नहीं आती क्योंकि आदमी ऐसा मूड है कि इस पर दया करने से भी कोई सार नहीं ऐसी ही घटनाएं बार बार घटी और भगवान भी धीरे धीरे आदमी की मूढ़ता को समझ गए अब इतने जल्दी दया नहीं करता है भगवान को बड़ी दया आई भगवान ने सोचा कि अंधे को अगर आंखें और लंगड़े को अगर पांव दे दिए जाए तो कोई एक दूसरे का आश्रित ना रहेगा एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे और उनके जीवन में शांति होगी भगवान प्रकट हुआ और उसने उन दोनों से कहा कि तुम वरदान मांग लो तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो क्योंकि स्वभावतः भगवान ने सोचा कि अंधा आंख मांगेगा लंगड़ा पैर मांगेगा मगर नहीं आदमी की बात पूछो ही मत उन्होंने लंगड़े को दर्शन दिया पूछा कि तुम मांग ले तुझे क्या मांगना है लंगड़े ने कहा भगवान उस अंधे को भी लंगड़ा बना दो चौके होंगे फिर अंधे के सामने प्रकट हुए अंधे ने कहा प्रभु उस लंगड़े को अंधा बना दो दोनों एक दूसरे को दंड देने में उत्सुक थे इससे दुनिया बेहतर नहीं हो गई अंधा लंगड़ा भी हो गया और लंगड़ा अंधा भी हो गया हालत और खराब हो गई शायद इसलिए अब भगवान इतनी जल्दी दया नहीं करता और ऐसे आके प्रकट नहीं हो जाता और कहता नहीं कि वरदान मांग लो बहुत बार करके देख लिया आदमी की मूर्ता बड़ी गहरी मालूम पड़ती तुम कहते हो बीसवीं सदी में कि अगर परमात्मा मेरे सामने प्रगट भी हो जाए तो मैं अपनी शांति मांगने की बजाय उनके लिए दंड मांगूंगा जिनके कारण दुनिया में दुख है पहली तो बात तुम्हारे कारण दुख है फिर तुम सोचते भला हो कि दूसरों के कारण दुख है उनके लिए दंड मांगने से क्या हल होगा हो सकता है तुम्हें बड़ा नाराजगी है तुम्हारे दफ्तर में जो तुम्हारा मालिक वो बड़ा दबा रहा है और तुम्हें दबना पड़ रहा है लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बैठी उसे तुम दबा रहे हो और उसे बड़ा दबना पड़ रहा है तुम तो उसे समझाते हो कि पति तो परमात्मा है सदियों से तुमने समझाया है अब वो जानती तुम्हें भली भांति कि अगर तुम परमात्मा हो तो परमात्मा भी दो कौड़ी का है तुम्हारे साथ परमात्मा तक की बेज्जती हो रही तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ रही तुम्हारे साथ परमात्मा के जुड़ने से परमात्मा तक की नौकर डूबी जा रही उसे तुम सता रहे हो सब तरह से उसका तुमने सब तरह से शोषण किया है अगर पत्नी से पूछेगा परमात्मा तो वो तुम्हारे लिए दंड की व्यवस्था करेगी पत्नी कुछ नहीं कर सकती अपने बच्चों को सता रही उसके पास और कुछ उपाय नहीं है वो किन्हीं बहनों से बच्चों को सताने में लगी अच्छे अच्छे बहाने खोजती बच्चों के भले के लिए ही उनको मारती बच्चे भी जानते कि इससे भले का कोई लेना देना नहीं आज पिताजी और माता जीव बनी नहीं है इसलिए बच्चे सावधान रहते हैं आज झंझट या तो इधर से पिटेंगे या उधर से पिटेंगे अगर बच्चों से परमात्मा पूछे तो शायद तो वो अपनी मां को दंड दिलवाना चाहेगा कौन बच्चा नहीं दिलवाना चाहता अपनी मां को दंड दुष्ट मालूम होती अगर एक एक से पूछने जाओगे तो तुम पाओगे हम सब जुड़े हैं किसके लिए दंड दिलवाओगे और दंड दिलवाने से क्या लाभ होगा सभी को दंड मिल जाएगा अंधे लंगड़े हो जाएंगे लंगड़े अंधे हो जाएंगे दुनिया और बदतर हो जाएगी शायद इसी डर से भगवान तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं होता कि ऐसी हालत खराब है अब और खराब करवानी तुम अपनी शांति ना मांगोगे किसी को यहां अपने सुख में रस नहीं मालूम होता दूसरे को दुख देने में रस मालूम होता है फिर भी तुम कहते हो दुनिया में दुख क्यों है शायद तुमको लगेगा अपनी शांति मांगने में तो स्वार्थ हो जाएगा तो मैं तुमसे कहता हूं भले आदमी स्वार्थ हो जाने दो अपनी शांति मांगो कुछ हर्जा नहीं है इस स्वार्थ में तुम अपनी मांग लो दूसरों के सामने प्रकट होगा वो अपनी शांति मांग लेंगे ये दुनिया शांत हो सकती और ध्यान का क्या अर्थ होता है ध्यान का अर्थ होता है परमात्मा तो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा आप ही कृपा करके परमात्मा के सामने प्रकट हो जाओ ध्यान का इतना अर्थ होता है परमात्मा तो प्रकट नहीं हो रहा साफ है शायद तुमसे डरता है बह खाता है बचता है तुम जहां जाते हो वहां से निकल भागता है तुमसे पीछा छुड़ा रहा है लेकिन तुम इतने शांत हो कि परमात्मा के सामने प्रकट हो सकते हो परमात्मा के सामने स्वयं को प्रकट कर देना ध्यान है और अनायास वरदान की वर्षा हो जाती तुम्हारा सारा जीवन कौन बदल जाता है देखने का ढंग बदल जाता है मैंने सुना है एक जेन साधक देर से आश्रम लौटा गुरु ने उससे देरी का कारण पूछा तो शिष्य ने क्षमा मांगी और कहा कि माफ करें गुरुदेव रास्ते में पोलो का खेल हो रहा था वो मैं देखने में लग गया गुरु ने पूछा कि क्या खिलाड़ी थक गए थे शिष्य ने कहा जी हां खेल के अंत तक तो बहुत थक गए थे गुरु ने पूछा क्या घोड़े भी थक गए थे शिष्य थोड़ा हैरान हुआ कि बात क्या पूछते मगर फिर उसने कहा घोड़े भी थक गए थे फिर गुरु ने पूछा क्या लकड़ी के खंभे भी थक गए थे तब तो शिष्य ने समझा यह क्या पाकल्पन की बात है सिस उत्तर न दे सका उस रात वह सो भी न सका क्योंकि यह तो मानना असंभव था कि गुरु पागल है इस बात की ही संभावना थी कि मुझसे ही कोई भूल हो रही प्रश्न पूछा है तो कुछ अर्थ होगा ही रात सोया नहीं जागता रहा सोचता रहा सोचता रहा सुबह सूरज की किरण फूटते ही उसके भीतर भी उत्तर फूटा जैसे अचानक एक बात अंतस्थल से उठी और साफ हो गई वो दौड़ा हुआ गुरु के पास पहुंचा और उसने गुरु से कहा कृपा कर अपना प्रश्न दोहराइए कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ठीक से सुना ना हो तो गुरु ने पूछा कि क्या खम्बे भी थक गए थे उसे उसने कहा खम्बे भी थक गए थे गुरु बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा कि देख अगर खम्भों को थकावट ना आती होती तो थकावट फिर किसी को भी नहीं आ सकती थी तेरा ध्यान आज पूरा हुआ तूने आदमियों को थकावट आई इसमें हाभर दी घोड़ों को थकावट आई इसमें तू थोड़ा झिझका उसी सरलता से न कहा जितना तूने आदमियों के लिए कहा था और जब मैंने खम्बों की बात पूछी तो तू तो बिल्कुल अटक गया उससेहर हो गया कि तेरा ध्यान अभी पूरा नहीं हुआ है जब ध्यान पूरा होता है तो करुणा समग्र हो जाती आदमी ही नहीं थकते घोड़े भी थकते खंभे भी थकते सारा अस्तित्व प्राणवान है इसलिए सारा अस्तित्व थकता है और सारे अस्तित्व को दया की जरूरत है मगर यह तो ध्यान की परिणति है ये स्वार्थ की परिणति है जिससे तुम बचना चाह रहे हो उस परम स्वार्थ की अवस्था है जहां खंबे भी जो आमतौर से मुर्दा दिखाई पड़ते है वो भी जीवंत हो उठते हैं जहां पत्थर और चट्टाने भी थकती हैं जहां सारा अस्तित्व प्राणवान अनुभव होता है जहां सारे अस्तित्व के साथ तुम एक तरह का तादात्म अनुभव करते हो एकता अनुभव करते हो